कितने सतर्क होते काल हाँ कोग को क्या है यशत लोप ठीक है अतणी पर रूप प्राप्त है ये दीचे परिभाषा भी अनित्य और एक परिभाषा है अंग ब्रे पुनर्वृत्ता वो भी अनित्य है इसलिए कोई बात नहीं वो अंगकारी होने से बलवत है परिभाषा है बारनाथ अंगम बलि वर्ण कार्य के विषय अंग कार्य बड़बान ये अंग कार्य हो जाएगा वो, वो अतुण बहुत है किंतु उसके पीछे बड़बत है जो दिया है ठीक है विद्वान ने क्या है परिश्रम करके इदम और हिल होने के बाद ए ते तो रथो इधम शब्दों को एक और इत आदि से होगा ये तादेश कब होगा हो क्या पर थ पर हो तो ये तादेशता थ पर और ई तादेश होगा थ तेरे फादो थकर प्राग्दी अस्मिन काले तो ये तरी पहले एर हिल प्रत्येक की सूत्र से हिल उसके बाद एकदम गी रिल हो गया सुपदातुलो पने के बाद एते ही तो रथसूत्र से एक आदेश हो गया एत तो अगर रिल एतर ही एतरी का अर्थ क्या है अश्विन काले और काले के ये यह यहाँ एकदम वो हिल नहीं हुआ सूत्र नहीं पहले से सूत्र काल अर्थ में होता है ईदम और हिल काल नहीं होने के कारण हिल नहीं हुआ इधम तो ईदम वह हो गया यह देश अनद्यतनेर हिल अन्य तरश्याम अनाद्यतनेर हिल अन्यतर तरस्याम हिल रहील प्रत्यय रिलील नहीं अन्नदत्तनेर हिलतर श्याम अन्य दत्तने तो कदा इस अर्थ में रील हो, हो गया किम को किमह कह विभते पते सुप धातु लोपन वि कर ही बन और विकल्प से होगा नहीं तो दा प्रत्यय कि सूत्र से होगा किम यद का लो दा कदा और करी दन में अर्थ में क्या भेद है कश्मीन देश अर्थ में क्या पर, क्या बनेगा करी बनेगा कदा बनेगा <laughs> कश्मीन देश अर्थ में करी कदा कोई बनेगा एक बनेगा दोनों में कोई नहीं बनेगा कश्मीन देश में क्या बनेगा <laughs> कुत्र कसमें कुत्र किस में नहीं आया था कल हाँ सप्तम आता और कूति हो कुत्र ए तद अच्छा इसके करी ही ये यस्मिन अर्थ में यस्मिन यद अगरगी तो अनाद्यतन हिल हो जाएगा सुपधातुप होने के बाद तदीना परि अर्यदि हो जाएगा ती तस् तस्ट एतोस्तो रेफाद प्राग विषिए एक रथ से अनमूति एक तो रही दो आदेश होगा रथो एक रथो फलिता यहाँ भी उसकी अनुभूति है ए तो रथो ये तदह ओ दम की अनुभूति थी उसमें इसमें तद की रे फादो था पर रहते ये तो रीतादेश तस्मिन काले ए तद गी और पहले हो जाएगा रिल प्रत्यय अन्दतने रिल अन्य तरस्याम उसके बाद सुपधातुल के बाद एक तत्त शब्द को एकतादेश हो जाएगा सर्वादेश अन्य सर्वादेश एतर ही और इताद नहीं। प्रकार वचने थाल प्रकारचनेकारवाचक सदस्य थाल किम प्रकार किम स्वार्थे था तेन था तो प्रकार प्रकारवन त तद ता थाल हो जाएगा सुपधा तुलोपन पर तद तदादि नाम पर रूप हो जाएगा तथा ये न प्रकार करेंगे तो यथा सर्वे न प्रकार न सर्वथा बन जाएगा इदम स्थम होलोपवाद थाल, थाल जो प्रकार वचन थाल है उसका अपवाद इदम शब्द से थाल नहीं होकर थम हो जाएगा थम होने के पहले थाल प्राप्त है अपवाद हो जाएगा ए तद वाच्य हो ए तद को एत से भी थम हो जाएगा तो दोनों से थम होने के बाद था प्रत्यय मिल गया रे फादु था दु प्रत्यय प्रत्य पर रहते तो रथ हो इदम शब्द को एत ए त्यादेश होगा एत सदु इत्यादेश हो जाएगा दोनों प्रकार ए, ए, ए, अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण प्रकार हाँ दे दिया विग्रह अनैन एतन व प्रकार दोनों में कोई विग्रह करने पर एक रो बनेगा इत्थम इत्थम का अनेन प्रकारेण या एतेन प्रकारेण दोनों एतद शब्द से करेंगे तो मिटा हो जगह क्या प्रत्यय होगा थम किससे थम होगा इधम स्थम होगा एतदी बाच्य हाँ और अन प्रकार करेंगे तो इदम टा अगर थम कैसे तुर तो से होगा इदम स्थम और उसके बाद इदम शब्द को क्या हो इत आदेश होगा आदेश किस तरह तो से ते ऐत सदो क्या आदेश होगा किस तरह तो तसे एतः दोनों रूप नहीं आत्थम इत्थम ये अव्यवता है अने प्रकार किमच्च किम से भी थम हो जाएगा केह प्रकार किम टा थम हो जाएगा सुपधातु पर किम हक अभूत हो जाए जाएगा किम हक कथम थम थम कथम जाने के लिए अतः अथिबिया प्रतिकृत न कहा प्रागिबिया हाँ ये सार्थिक आएगा ये प्रतिक्रित तो उसके पहले तक अतिशाय तम तमपचन द्वंद को पुभ कैसे होगा पदसंज्ञा है तमिष्ठ में तमप पुब होने के लिए पदसंज्ञा होनी चाहिए ना झलान झलंत करने के लिए पद संख्या है किस सूत्र तो तो से पद संख्या है है ऐसा मैं नहीं है प्रत्यय कहाँ था शुभ प्रत्यय था क्या है क्या था शु था क्या विग्रह था तमाम में हाँ कैसे कहाँ गया सू गया चार थे द्वंद्व तो सु कहाँ चला जाएगा ऐसे सुज चल जाएगा प्राथियों संख्या होगा फिर सु कहाँ जाएगा प्रातिवेदक कौन है प्राति क्या मालूम नहीं सुबा तो लग जाएगा क्या प्रातिवेदक तमसु तमसु तमप सु ठीक द्वंद है द्वंद्व समास अंतर्वर्तनी विभक्ति कहते प्रत्युले पर प्रत्यलक्षण है अंतर्वर्ती जो सु था लोप होने पर भी वो संज्ञा है वो तो प्रत्योलो पर प्रत्यक्षण होकर पद संज्ञा से पकार को बह हो गया तमप प्रत्यय है ना नहीं उसके आगे सु आएगा तमप इष्टमसु प्रतिविध संज्ञा किसी होगी शब्द को लेकर के यहाँ प्रत्यत्व नहीं तमअप शब्द ईस्टर्म शब्द उ... धातु से हो जाएगा कृतद्वित समाज से नहीं तद्धित प्रत्यय को प्रतिपक्ष नहीं तद्ध की प्रतिपक्षा अति सहनी अतिशय विशिष्टावृत्ते स्वाथ एतुस्तान चाद विसर्ग चे चाद विसर्ग चेय चाद बन जाता है मन मे कैसे होता है वहाँ अव्यय नहीं होता है समरूपम शब्द से संज्ञा अच्छा। जहाँ संज्ञा नहीं है अपने स्वरूप लेना है अर्थ नहीं लेना है यहाँ जो भी तमविष्ठनों में तम प्रत्येक अर्थ स्टन प्रत्येक नहीं शब्द स्वरूप ले करके ये प्रतिविध संज्ञा है अतिशय विशिष्ट अर्थवृत्ति अतिशय विशिष्ट अर्थ विशिष्ट अर्थ में स्थित शब्द से सार्थ येतुस्तः सा ये दोनों प्रत्येक तमप और रिष्ठन हो जाएगा अयम यतिशयन आढ़्य आढ़्य शब्द अतिशयन आढ़्य अतिशय विशिष्ट अर्थ आढ़्य शब्द से तमप और हो जाएगा तमप करेंगे तो आढ़्य सुतमीर् तथित समासपदा तुप हो जाएगा आढ़्य तम तम और लघु से करेंगे तो लघुतम स्थन करेंगे तो टेह सूत्र से टी का लोप हो जाएगा लघिष्ठ लग, बन जाएगा आढ़ से नहीं करते है लघिष्ठ आढ़ कर तो, तो बनेगा कि नहीं तो आजादी गुणवचना हाँ हाँ तो स्थन आगे इसमें है स्थन जो होता है गुणवचन गुणवाचक शब्द से होता है आगे इसमें नहीं नहीं अच्छा हाँ अजादि गुणवचनादेव अजादिष्ठन रियशन ये गुणवाचक से होगा ऐसा नहीं होगा तो इसलिए ईष्ठन नहीं होगा आढ़्यतम लघुतम लघिष्ठ तिंग त्रिंगंताद अतिशय दुते तम सिया त्रिंग से अतिशय होने पर अतिशय न पचती पचती से तमप हो जाएगा तमप होने के बाद तमा पचती तमाम बनता रूपो बन जाएगा तरप तमपो घरप और तमत् दो प्रत्यय घ संज्ञा करने वाले घ संज्ञौ बताओ घ संज्ञौ ये लाइन वाले तीन चार घ संज्ञ में विग्रह के बताओ और कोई नहीं एक दो तीन चार घ संघ में क्या समाज है बाबूरी बाबूरी या द्वंद बोलो पता नहीं कैसे पता चलता है बाहूबरी करके द्वंद्व नहीं क्या है घ संघम संजो घ संज्ञ य से संघ्यकारा तो संज्ञा तो आकारा तो सो संज्ञ कैसे बनेगा अब तो जानते थो कोई ये तो द्वंद्व सूत्र विग्रह किस होगा गया तरफ तम बन घ संघ बुसे घ घास संघ्यू मलमी हाँ बोलो इधर से एक दो तीन चार कोई अभी नहीं बोलना आपसे पूछा था पहले अभी हम बोलते हैं मैंने क्या है घास च संघ से क्या चौदह बोलो घे संगे संगे कहाँ के रूपये धंदो घा यो हो संज्ञो दिवस है ना किसके तरप तमप दो है संगी उनकी संज्ञा है घ घ संज्ञा य हाँ अभी बोलो आलोक्य विग्रह कैसे बनेगा गया घ संज्ञा ययो हो आलोक्य विग्रह हाँ हाँ बोलो घज्ञा सु संज्ञा सु सुयाँ क्या है? हाँ घु संज्ञासु समास करने के लिए कोई सूत्र है पता है बोलो कोई सूत्र है देख रहे बोलो कोई बात नहीं हाँ ये चार रहे बोलो है क्या सूत्र कौन बोलता है पता नहीं चलता कौन बोलता है बोलो जोर से इसे पता चले कौन बोल हम ढूंढते हाँ कौन बोलता है बोलो मानिए अनेक मनी मन्नी है ना अने कैसूत्र तो अनेक मन्य पदार्थ ठीक है अनेक मन्ने पता है जन से, से कौन सा पूछा घ संज्ञ है ना घ संज्ञो घज्ञा सु, सु समास हो जाने के सुप हा तुलप हो गया घ संज्ञा संज्ञ कैसे हो जाएगा बोलो घ संज्ञा के बाद संज्ञ कैसे बनेगा मैं घो में औ कहाँ से आ गया घ सु संज्ञास अनेक बहुत समाज से हो गया सुपदार्थलोप हो गया घ संज्ञा संज्ञ कैसे हो गया हैं आवाज़ आ जाएगा अब यहाँ पर राम हो से हो जाएगा संज्ञा क्यारहते है कोई है मालूम किसको बोलो प्रणाम ओके और अकेला निकला मालूम है नहीं मैंने बोलो नहीं ये मालूम ना गोस्त्रीय रूप सर्जन से पहले रस होगा घास संज्ञा बनेगा उसके बाद ओवानी पर हो जाएगा तो तो देखो घत हो समाज से पढ़ लिया समाज को थोड़ा थोड़ा देखो लगाओ ये तो समाज से क्या इसी में यदि ये नहीं होगा तो फिर बड़े बड़े ग्रंथों में क्या लगाओगे इसमें तो बहुबरी बार बार आता है घ संज्ञ उसत हो घ संज्ञा किसकी होती है बोलो कौन कौन घज्ञा के तरपरतम किंगय घाद अद्रव्य प्रकर्षि किंग अव्यय घसम अव्यघाद अद्रव्य प्रकर्षि आमु किमेंंगयघाद्रव्य प्रकर्षे किंग अभ्य घे आमु आमु होगा अद्रव्य प्रकर्षे वृत्तिमें किन्तांगो अव्यचयोगस् तदंता से न्रव्य प्रकर्षे किम ए तिंग अव्यय इससे पर घ पर किम एंग अवय उसके पर घ अवैद घ किम ए तिंग अवय में द्वंद्व करें कि तस्मा घमे तिंग अव्यय घिंग अव्य इससे पर जो हो उसे आमो हो जाएगा अध्रव्य प्रकृषि न तो द्रव्य प्रकृषि किम ऐदंता तिंग तिंग अव्य च इसके पर जो हो तदंत से आम हो जाएगा किम शब्द से पहले होगा किम शब्द से पहले हो जाएगा तमप प्रत्य अतिशयन तमअप हो जाएगा तो तमअप होने के बाद किम अगर तमअप होगा तो किम शब्द से अपनी सु करके सुबंत से तमअप होने के बाद सुपत हाथ होने के बाद तम तमहे फिर आम हो जाए किमें तम आम हो जाएगा किन अच्छा, तम तो है कि तमह अच्छा कि मे किम शब्द तम में तिंग आम पता तो ऐसे चेत आम प्रत्येक परे मकारा तकारा मकार उत्तर तकार से तमाम ऐसे में सुबंध नहीं क्या प्राथिप है क्या कि देखो सुबंत शुभ नहीं ला करके क्या तरफ चमक शुभ आगे। आगे। आगे। हाँ हाँ हाँ ठीक है तो किम देश में दिया टिप्पणी में दे दिया खाली किम से ले लिया किम सौदा तमप किम सुप होने के बाद किम सुतमप भर गया तो तम फिर आ तरप तम तमप से आम किम तमो अगर आम तमो अगर आम उनसे तमह के आकर लुप हो जाए यूचर लुप हो जाएगा तो तमाम आम का रहेगा आम रहेगा किम तमाम और यशय हो गया ठीक है आम रुपये सर हाँ ठीक है तो पहले किम सु और ये हो जाएगा सूत्र से तरब अतिसायने तमविष्टु तमप हो जाएगा तमप होने के बाद कृतथित समास से प्राथिव स्वप्न धातु लोप होने पर किम तम उसके बाद ये सूत्र हो जाएगा तरब तमप उघ हो किम से आमू हो जाएगा किम तम अगर आमू आमू का रहेगा आम तम के अकार का लोप जैसे किम तमाम बन जाएगा ये स्वरादि निपातम अभ्य स्वरादिगण है पाठ है तो होने से अभ्यसे किम तमाम प्राणे तम अति न... प्रान, अच्छा, अति में, में अतिशय न प्राण ऐसे अच्छा प्राणे सप्तमी है प्राणे तमाम अतिशय न प्राणे अर्थ में प्राण अर्थ में अतिशय न प्राण तम पाम हो जाएगा और एक का एका का प्राण अग्रे गी प्राण अतिशय न प्राणे इस अर्थ में सप्तमी का जो लुक प्राप्त होता है सुप धातु सूत्र से एक सूत्र है घ काल काल नाम घ काल तनुष ग पर रहते तमप कालवाचिक शब्द के सप्तमी का अलुक होता है अलुक होने से प्राण ने सप्तमी लुक नहीं हुआ प्राण ने तम आम हो गया प्राण ने तमाम ये सूत्र घ काल काल नाम सूत्र है ऐसे तो लघु में नहीं टिप्पणी में है ये है क्या ज्ञापक है प्रातिपदिकात इस अधिकार में तद्धित प्रत्यय है ज्ञा प्रातिपदिका का अधिकार चल रहा है प्रातिपदिक से तद्धित की उत्पत्ति होनी चाहिए किंतु ये जो सप्तमी का आलूक विधान करता है घ काल तनुषु काल नामना कालवाचक शब्द से जो आगे सप्तमी का आलू को होगा घ पर में हो काल हो तन तो पर हो तो ये तद्धित प्रत्यय रहते सप्तमी भी हो तो उसके लोक की प्राप्ति है उसका अलोक विधान किया ये ज्ञापक होता है सुभंत से तद्धित उत्पत्ति शुभ शिवस्कार प्रातिपदिकात शुभ जिसके श्री में हो सुभंत से ही तद्धित उत्पत्ति प्रातिपदिक से ते प्रातिपेदिक आगे सुभ उत्पत्ति होकर के ही तद्वित प्रत्यय होता है इसे तद्धित प्रत्यय विधान पदविधि समर्थ पदविधि हो जाता है तो ये प्राणे में सप्तमी के अवलोकन से प्राणे तमाम अव्यय पचित अतिशयन पचती थी पचतती से तिंगत से सूत्र से तमप हो जाएगा पचती तमप तमअप होने के बाद पकार हलन तर संज्ञा फिर उसकी कीर्तदित समासी प्राथिप संज्ञा स्वादि उत्पत्ति आगे आम हो जाएगा किमें तिंगअप है कि आधार आम से परे घ है पचती है तिंगंत तिंग तमप उसके बाद आम होगा पचती तमाम अव्यय होने स्वादि उत्पत्ति अव्यता आप सब लुप हो जाए पचती तमाम उच्च स्तमाम अव्यय है अतिशहन तो उच्च शब्द से तम पाएगा फिर किमेतिंग तिंग अव्यय अव्यय के पर घने से आम हो गया उसे चलो पर उच्च तमाम उत्पत्ति है अव्यय होने के कारण अव्यता आप सब लोग का उच्च तमाम अतिशैन उच्च ही ये तो उच्च द्रव्य पकड़ से तो उच्च शब्द से जो वृक्ष बहुत उच्चाई द्रव्य का प्रकष कहेंगे वृक्ष तो वहाँ तमप नहीं हुआ उच्च स्तमस तरु उच्च तम, तमप हो जाता है आम नहीं होता है अतिशायन तमपिष्ट से अतिशायन उच्च ये तो उच्च स्तमह आम नहीं हुआ क्योंकि आम जो करने वाला किम ए तिंग व्य अद्रव्य प्रकर्ष यहाँ द्रव्य प्रकश होने से आम नहीं हुआ नहीं होने से बनेगा तरु के लिए वृक्ष के लिए उच्च बनेगा क्या वृक्ष के लिए उच्च बनेगा आम नहीं हो तमब किस दृश्य हुआ तरप तमप अतिशायने तम हो या उच्च स्तम्भ में तमप किसुदृश्य हुआ अतिशायने तमभिष्टनो विजय विजयते तराम विजयते तमाम कहते अभिनव चंद्रेश्वर विजयते तमाम विजयते विजयत से पहले तिंगत से सूत्र से तमप हो जाएगा अतिशा ने विजय देती तरप भी हो जाएगा दो में करेंगे तो आगे सूतराएगा तरब होगा विजयते तराम भी होने जाएगा अतिशय विजय ते तमप हो जाएगा विजय थे तमअप होने के बाद तिंगंत से अब घ से आगे आम हो जाएगा किमें तिंग से तो विजय तम अगर आम ऐसे ही हो जाएगा विजय तमाम आगे स्वाद उत्पत्ति होती है अभ्य अब आद आप से लुक हो जाएगा विजयते तमाम उसका विग्रह अतिश विजयते न विजय थे सर्वोत्कर्ष न विजय विजयते तमाम अब दोनों में करेंगे तो आगे बन जाए विजय ताराम तो बन जाएगा ओ न